बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्द भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे निंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदेराधिका चरणोदय गोपीजन्म सामुक्त बिंदव मनोहर पतितानंग पावने नमो लंग लंग के हो रोता पावन वैष्णविहंग वंदे परमाधव बृंदा हुई तुलसीदे वै पिया पियावै केशवश नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चुव नरोत्तम देवी ततो जयो ततू जो मुदीर संकीर्तनेकोपदेश गौरी पत्र प्रकाशने भोक्ति भोक्ति सदा सदाक्त गुरु भक्ति भक्ति प्रमोदाजगो सदा पिभवग्नमीष्ट दूहम तीर्थस्प भी तरण्यं भीतापूत वंदे महापुरशते चरणींद्र तैक्ता दुस्तज सुतराजक्ष्यं धर्मीजवचा जरण्यम मेघ दईत वधा बद वंदे महापुरषते चरणी यत पाद पल्लवन यदपल्लवन खमनी छटा विस्फुर्जित कि गभवधुस्वर्शी पूर्णुराग्र सगर सारमूर्ति हाधिका मदा कृपा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनेैतगदाधर शिवसदी गौरव गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद्रियातदाधर गौरव गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे आजानुलम्बित तो भुजो कनुका बुद्धत संकीर्तनको कमलाताक्ष विश्वाम्बर दिजवरुगध पालो वंदे जगत प्रिय करू करुणा भतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे नमा गंगे तव पादपंकज सुरासुरैरबितिपूप मुक्ति मुक्ति दिन भावानूपेण सदा न गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम गौरीम भागण प्रियमदापहार वागी भजवीशनाथी सजस्वदने लक्ष्मी से चक्षसि यस्ते हृदय संविधितिंगमह हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे रा राम मरा हरि हरि तमादिदी पुषो पुराण तमालवरण सीताबुत अपार संसार समुद्रसे भजाम महे भगवतो स्वूपम शिशिलोभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाध्य ने बताये बद्ध जीव किसी भी हालत अपना मंगल का व्यवस्था नहीं कर सकता बद्ध जीव अपना मंगल का व्यवस्था करने जाए तो बदले में अमंगली हो जाता बद्ध जीव अपना प्रयास प्रचेष्टा के द्वारा किसी भी हालत अपना मंगल का अनुसंधान नहीं कर सकते संभव नहीं परम मंगल का बात छुपे हुए रहते हैं गुप्त हैं मंगल का जो डेफिनेशन जो व्याख्या आपका दिल में बैठे हुए हैं आप लोगों का परम मंगल ऐसा कोई चीज नहीं है इसीलिए श्री चैतन्य चरथा में तुम्हें सुंदर बताया गया अमंदोदय दया आपका ऊपर किसी ने दया कर दिया लेकिन वो दया जो है वो दया वास्तव दया नहीं किसी ने आपके ऊपर दया कर दिया लेकिन ये दया के द्वारा आपका जिंदे में खतरा पैदा हो सकता मुसीबतें पैदा हो सकता और जो दया अमन दो दया, दया जिस दया से कोई अमंद अमंगल का कोई संभावना नहीं है पॉसिबिलिटी नहीं है इसी को बोला जाता है अमंद दया जाए जैसे एक उदाहरण दे शंकर भगवान का नाम है आशुतोष आशुतोष किसको बोला जाता है बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाने वाला इतना जल्दी संतुष्ट कोई देवता नहीं हो और इतना जल्दी असंतुष्ट भी कोई देवता नहीं, नहीं। क्योंकि ठाकुर जी शंकर भगवान के ऐसा ही सेवा दे के रखा इसमें यही ठीक है खनी रुष्ट खनी तुष्ट खनी खनी रुष्ट तुष्ट ये शंकर भगवान लेकिन अंदर में एकदम पक्का वैष्णव पक्का वैष्णु तो भूल की बात है इतना बड़ा वैष्णव हो ही नहीं सकता इसलिए हमारा भागवत का विचार है नि्न निम्नगान यथा गंगा देवान उच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभुरा पुराणान तू इदं भागवतम निम्नगान यथा गंगा नदियों में गंगा जमुना का कोई तुलना होता ही नहीं हो तो गोलोक का बात है निम्नगानम यथा गंगा देवान उचुतो यथा देवताओ में उचुतो सबसे बड़ा है इससे ऊपर कोई नहीं है और वैष्णवानम यथा शंभु वैष्णवो में शंभु शंकर भगवान का नाम आता है और गोलोक वृंदावन में गोप गोपी गोपी इसका बात तो आएगा नहीं इधर वैष्णवानम यथा शंभु पूरा नाम पूरा तो पुराणानदम भागवत ये भागवत जी महाप्राण है सारे पुराण और उप जितना सारे हैं इन सब में इन सबों में सबसे अनोखा है इसका ऊपर कोई नहीं अभी बात उठता है अभी बात ये है जे शंकर भगवान का सामने बहुत सारे ओसुर ओसुर लोग हैं ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा जी रजुगुणी रजुगुण का अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा जी शंकर भगवान शंकर भगवान बाहरी दृष्टि में तमोगुणी का उदिष्ठा देवता तो ऐसा ही है शंकर भगवान का साथूर भूत प्रेत रहते हैं और ये शंकर भगवान का तपस्या करे तो कुछ भी मांग ले तो दे दे चल ठीक है हो जाए आशीर्वाद लेकिन उसका बात क्या होगा वो हमारा जुम्मे यारी नहीं है तू मांगा था दे दिया जैसे शंकर भगवान ब्रिकासुर ब्रिकासुर बोले हमको एक आशीर्वाद चाहिए कौन सी आशीर्वाद बोले जिसका सर्वे हाथ रखूं वो मर जाए ये प्रसंग आएगा फिर ब्रह्मा जी से मर वर मांगे कौन सी वर चाहे बोला अमर वर वो तो होगा नहीं अमर वर तो दूसरा कुछ मांग ले हम खुद ही अमर नहीं है हम तो स्वयं अमर नहीं है। अमर और कैसे दे? तो घुमा फिरा कर वो महा को बोका बनाकर ले लिया लेकिन इन सबों में इन सबों में इन सब कृपाओं में इन सब दया में दया दिखा इन सब कृपाओं में सा, सारे अमंगली अमंगल पैदा हुआ मंगल नहीं हुआ। और एक छोटी सी घटना हम बता दे अमंगल कैसे जिंदगी में आ सकता किसी के आशीर्वाद हुआ किसी के द्वारा हम दया प्राप्त किया किसी के द्वारा ठीक है लेकिन वो दया जो है वो अविमिश्रो दया अर्थात उसमें परफेक्शन नहीं विशुद्ध दया नहीं <coughs> जैसे हमारा श्यामानंद गौरिया मठ बोल के एक मठ है मिर्नापुर डिस्ट्रिक्ट में बंगाल में वहाँ एक लड़का शिक्षित लड़का ग्रेजुएशन किया हुआ है नौजवान मठ में प्राय आते रहते हैं रोज आके ठाकुर जी को दंडवत करे मंदिर थोड़ा सफाई करे सेवा विवा करके फिर अपना घर जाते डेली लेकिन उसका नौकरी चाकरी नहीं लगा आज नौकरी चाकरी नहीं लगा ठाकुर जी के आते हैं परिक्रमा कीर्तन सब में हिस्सा लेते हिस्सा लेते हैं साफा सोरा सेवा भी करते अब नौकरी नहीं लगा ट्यूशन ट्यूशन जो है ट्यूशन करके चलाते रहते और बाद में क्या हुआ बाद में क्या हुआ उसका जो चाचा जी है चाचा जी बोले बतिया को तेरा नौकरी नहीं लगा है ये काम कर मैं कुछ पैसे दे देता हूँ तो पैसे से कुछ व्यापार बिजनेस शुरू कर दे बिजनेस तो खाना पीना नहीं चलता ट्यूशन करके कितना मिलता है पिताजी नहीं है माँ विधवा है पिताजी मर गया तो बड़ा मुश्किल से संसार को संसार का गुजारा हो रहा बड़ा मुश्किल से तो चाचा जी ने पैसा दे दिया वो बोले कौन सी व्यवसाय करे तो एक काम करे पान जो है पान जानते हो पान पान खाते हैं लोग पान खेती तो था ही खेती में थोड़ा पैसा लगा के पान का चास कर दिया पान वो पान जो हुआ पान का मार्केट बहुत अच्छा वाराणसी आदि इलाहाबाद सब जगह भेजना शुरू कर दिया बहुत मेहनती लड़का था और ऐसा व्यापार शुरू हो गया पहले से तो आशीर्वाद था ही था क्योंकि मंदिर का मार्जन संतों महात्मा का थोड़ा वो सेवाए तो पहले हुआ करता था और अभी बिजनेस जम गया इतना सुंदर बिजनेस हो गया कि मत पूछो अब मठ में आना जाना कम हो गया और संत महात्मा का साथ कोई मार्केट में देखा हो कि बेटा आता क्यों नहीं बोले क्या करे महाराज थोड़ा बिजनेस खोला है उसमें व्यस्त हो गया थोड़ा और सप्ताह में एक दिन आना संडे को थोड़ा मुश्किल से आ पाता आरती फरती सब बंद हो गया क्योंकि बिजनेस है देखना पड़ता संभालना पड़ता अंतिम में क्या हुआ माताजी बोले देख तेरा तो उम्र काफी हो चुका अब शादी कर ले <coughs> और उसके बाद शादी करा दिया शादी करा दिया शादी कराने के बाद उसका जो व्यस्त उसका जो व्यस्त था वो और ज्यादा हो गया क्योंकि शादी तो हो ही गया अब मुश्किल से महीना में एक दफे आ पाता एक बार उसका बाद धीरे धीरे बाल बच्चा फ़ायदा हुआ और आना बंद हो गया तो गुरुवर्गो ने दे, बोला देखो ये तो चाचा जी तो चाचा जी ने तो दया दिखाया दया तो है है किसी को पैसा देना बिजनेस खोल देना किसी को भोजन देना काफर देना तो दया है ही है दया नहीं है तो बोलना नहीं। लेकिन ये दया जो है ये दया जो है ये दया से कितना अमंगल आ गया देखो जो लड़का करीब करीब पहुंच रहा था ठाकुर जी का गौड़िया मठ में आने का मतलब ठाकुर जी का करीब करीब आ गया अब उसका आना ही बंद हो गया कीर्तन सोना हरिकत वो सारे बंद हो गया तो चाचा जी तो चाचा दी है चाचा जी का कृपा ऐसा हुआ तो ठाकुर जी से दफा हो गया जगत का किपा ऐसा है और जो वास्तव कृपा है चैतन्य महापुर का कृपा गुरु वैष्णव का कृपा जो है गोड़िया संप्रदाय में एक कृपा के द्वारा कभी भी किसी भी तरीका अमंगल नहीं आ सकता अगर तुम अपराध कर डालोगे अपराध कर दोगे तो उसके लिए हम जिम्मेवारी नहीं है अपराध नहीं किया तो ये सोचो कि आपका मंगल ही मंगल आपका मंगल का कोई संभावना है नहीं काल बड़ा मुश्किल से सब श्लोक को थोड़ा व्याख्या किया और जो शिवदम मंगल प्रोदो इसका ही व्याख्या किया और शिव शिव और दो शिव मैने मंगल मंगल को देने वाला भागवत जी महापुराण के जो मंगल जिसका व्याख्या हम किया इसलिए जो शिवदम तापत्र उन्मरणम ये शिवदम का मतलब ये मतलब ये मत समझो कि मंगल हमारा हो गया मंगल का जो जो विचार हमारा दिल में बैठता है वही मंगल है ये मंगल भागवत जी महापुराण के द्वारा जो मंगल आपका जिंदगी में आएगा आ, ये अनंत काल आपका साथ रह जाएगा इसमें कोई ये कोई असुविधा नहीं है तो काल इतना तक हम व्याख्या किया था श्री सुत्रदेव गोस्वामी जी महा सुतदेव सुत गोस्वामी जी कौन है भले ये जो आपका रोमहर्षण आपका जो इनके लड़का और वेदोव्यास जी से इनके पिताजी बड़ा ये सब शास्त्रों का अध्ययन किया और ये जो ये सुतोदेव गोस्वामी अभी है ये सुतोदेव गोस्वामी जी जब परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी का पास हरिकथा श्रवाण प्रवचन सुने भागवत कथा का, का प्रवचन उसी समय ये सुतदेव गोस्वामी वहाँ मौजूद थे सुतदेव गोस्वामी उसी कथा में मौजूद थे और पहले बैठा हुआ पहला सारी जो है उसमें बैठा हुआ था और सुखदेव गोस्वामी जी का पूर्ण कृपा इनके ऊपर हो गया और जिसका ऊपर परहंश गुरु वैष्णव का किपा बन जाए तो पहले भी हम व्याख्या कर चुके तो ये जो किपा हो गया एक किपा ठाकुर जी का ही कृपा है प्रौपा जी ने बताए परहंश गुरु वैष्णव का किपा किसी के ऊपर हो गया तो ये मान लो कि 100 परसेंट ठाकुर जी का ही कृपा हुआ गुरु वैष्णव का कृपा शुद्ध गुरु वैष्णव का कृपा का मतलब भगवान का कृपा इसमें कोई संदेह नहीं है जारा सा भी कोई डाउट है नहीं इनको सत्कार करके 88000 ऋषियों में ऋषि प्रधान है अग्रगणी है इस सब बैठा के आसन में बैठा कर चरण बंदन किए और बैठा दिया कि हमारा जिंदगी तो जा रहा है हजारों साल का यज्ञ शुरू हुआ है हजारों साल तक यज्ञ चले हजारों साल तो बहुत दूर की बात है इतना दिन में यज्ञ किए देखो ये काला पर गया यज्ञों का धुआं है वो काला पर गया कुछ फायदा नहीं हो रहा है सत्कृतम सुतम आसीनम प्रपच्छ मदमा आदर बड़ा आदर के साथ वक्ता और श्रोता ये दोनों में अगर आपस में बहुत प्रीति हो जाए प्रेम हो जाए तो कथा का आनंद एकदम उछल पड़ता है जो श्रोता ऐसा होता है कि जो वक्त है वेस्गति में जो बैठा हुआ है जो संत महात्मा उसका हृदय में जो गंभीर विचार है इतना विचार है इतना गंभीर विचार लेकिन सोता जो है सोता अगर सही नहीं है तो वो विचार प्रस्तुत नहीं हो पाएगा <coughs> <coughs> <coughs> वो विचार प्रस्तुत नहीं हो पाओ तो है ही यहां अंदर जैसे गौ माता को दोहन करने जाओ दूध करने जाओ दोहन करने जाओ एक गो है वो दोहन करेगा गो माता को पांच केजी दूध निकलेगा आप दुहन करने जाओ दो केजी से ज्यादा निकालता नहीं क्योंकि उसका टेक्निक जान टेक्निक जानता है इतना सुंदर वो टेक्निक जानता है वो माता को दूध छुपा के रखती है बचरा के लिए तो ये जो है पद्धति श्रवण और कीर्तन एक कीर्तन करने वाले भगवत कथा का और श्रोता भी ऐसा होनी चाहिए जैसे वक्ता का हृदय को मंथन करके उससे जितना सारे गंभीर सिद्धांत हैं उसको निकाल दे स्ने के द्वारा प्रथ् के द्वारा शिल परीक्षित महाराज जी को ऊपर सुखदेव जी महाराज का बड़ा भारी कीपा हुई और बोलते चले गंभीर सिद्धांतों को लेकिन प्रायः ये दुनिया में ऐसा भक्ता श्रोता का जोड़ी नहीं दिखाई पड़ता वक्ता और श्रोता का ऐसा जोड़ी दिखाई नहीं पड़ता संभव नहीं और बड़ा आदर के साथ गोस्वामी को बैठाया गोदी पे और बंगना करके बलते चले दो चार शब्द हम बोलेंगे बहुत सारे गंभीर है बहुत आनंद सागर है भागवत जी महापुराण ऋषय ऊँचू ऋषिगण ऋषिगण रिशीगान बोल बोलना शुरू कर दिया प्रार्थना शुरू कर दिया गे तया खोलु पुरा नानी तया खु पुरा नानी सेतिहासा निचानक आख्याता धर्म शास्त्री जानी उतर तया आप जो है पुराण आदि सब है इतिहास ये सब तो आप बड़े पढ़े लिखे हैं विद्वान है और उसका बाद एक बात बोला चा च चा बोला चा तुम तो आप तो पाठ कर चुके हैं बड़ा विद्वान हैं ये सब तया खोलो पुरा नानी पुरा नानी मतलब पुराण सकल सकल पुरा सारे पुराण को पाठ किए इतिहास आदि प्रामाणिक जो है सब पाठ कर चुके हैं चा ये सब तो पाठ कर चुके है आप अनघ अनघ ये उच्चारण किया अनग मतलब निष्पाप अब यह प्रश्न उठता है यहां ये तो कोई प्रसंग नहीं है कि या अनघ निष्पाप बोलने का तो दरकार नहीं निष्पाप गुरु गुरु जी को कोई निष्पाप बोले गुरु जी तो है ही प्रतिपावन ये जो इधर निष्पाप ये शब्दों का उच्चारण किया टीकाकारों ने सुंदर व्याख्या किया शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने सुंदर इसका ऊपर व्याख्या की ये यहाँ जो सुतदेव गोस्वामी भागवत कथा प्रवचन के लिए बैजगदी में बैजगदी में बैठे हुए हैं बैजगदी में आप बैठा दिया तो जिसको बैजगदी में बैठा दिया वो तो पवित्र ही है तो यहाँ चाणघ अनोघव बोलने का क्या निष्पाप बोलने का क्या दरकार है दरकार नहीं लेकिन टीकाकारों ने बताया विशेष करके प्रभुपात सुंदर व्याख्या किया इसको ऊपर भाई ये अनुघ ये शब्दों के द्वारा सरस्वती दिव्य सरस्वती बैकुंठ सरस्वती ऋषियों का जवान पे ये शब्दों को बैठा दिया बैठा के जगतवासियों के सामने एक बड़ा भारी समस्या का समाधान किया कौन सी समस्या बोले समस्या ये है कि आ, आम आदमी समाज का आदमी सोचे कि सुतोदेव गोस्वाई पात सुत है सुत मतलब बिलोम और ये जो है ना अनुलोम विलोम अनुलोम हाँ, विलोम के द्वारा बाबा ब्राह्मण है मां क्षत्रिय है मां ब्राह्मण है पिता क्षत्रिय है ऐसा अनुलोम विलोम इसके द्वारा जो संतान का पैदा होता है मान विरभाव होता है ये बड़ा इसको इसीलिए इधर बताया गया जो सूतोदेव देव गोस्वामी सुते के द्वारा ओ उसका जो जो विषय है इसको बोला गया ये और इसका ऊपर कोई अगर उल्टा विचार करे ये इसमें इसका अपराध हो जाएगा अगर कोई उल्टा विचार करे तो ये ओनुलु, सो अनुलोम विलोम अनुलोम के द्वारा पैदा हुआ है ऐसा अगर चिंता करे तो अपराध हो जाएगा इसका समाधान करने के लिए सरस्वती जी पहले ही ये बात को उच्चारण किया कि आप लोग संदेह मात करो हर हालत में सूत्यदेव गोस्वाय पवित्र है चाणक पवित्र इसका कोई स... क्योंकि जो भागवत भजन में लगता है भगवत भजन करता है कथा बोलता है वो पवित्र नहीं है ये किसी भी हालत से संभव ही नहीं बैजदेव का आविर्भाव देखो उसमें भी आपको डाउट होगा भैसदेव का आविर्भाव कैसा हुआ पराशर नंदन इसमें भी आपको लगेगा भाई मैं हम तो ब्राह्मण हूं अपराध हो जाएगा तो इसीलिए इस समस्या का समाधान छोटे से, से शब्दों में थोड़ी सी शब्दों में हम व्याख्या कर दिया आख्यातानी ओपी अधिकानी आप तो इतना बड़ा विद्वान हो सारे पाठ कर चुके हो और अध्ययन अध्यापना एक है अध्यायन अध्यापना सबको को सब कोई को सिखाने के लिए अब अध्यापना भी करते हो जितना सारे धर्म शास्त्राणी जानी उतो सभी किया और इधर बताया जानी वेद विदान श्रेष्ठो भगवान बदरायन अन्य च मुन सुतो परावरो विदो विद हो बेद, गन, भगवान वेदोग बेद, बेदो, के मध्य सबसे ऊंचा किसका स्थान है वेदोभ्यास असदगुण ब्रह्मो निर्गुण पर ब्रह्मो जितना सारे मुनि ऋषियों हैं है? अपरापर मुनिगण जो कुछ भी इन मुनि ऋषियों को, को हृदय में मनि ऋषियों का हृदय में है सारे आपके हृदय में है इसका लिए तो कोई संदोह नहीं है और गुज्छा गुज्छो गोप गुप्त से गुप्त विद्वान सदगुरु सत्शिष्यों के हृदय में दे देता है सत्शिष्य अगर है पक्का शिष्य अगर मिल गया तो गुरु जी का पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो उस शिष्यों को नहीं दे सकता वो दे हर हालत में दे देंगे गुरु वो गुज्जो में पी उतो गुज्जात गुज्जो जितना सारे विद्वा है ज्ञान है गुरु जी ये सब शिष्य को हर दे देते हैं इसमें कोई शक नहीं है अब जो सिनिग्ध शिष्यो इधर बोला है ब्रुयू स्निग्धोस्व शिष्य गुरु वो गुज्जो में उपयुक्त हो गुजात गुज्जो ज्ञान के प्रसंग है ये सदगुरु सद शिष्यों को देते हैं दे देते हैं अब यहां स्निग्धो शिष्य किशो किसको बोला जाए अब कोई प्रश्न करे स्निग्धो शिष्य को गुरुजी बड़ा गुज्जात गुज्जो ज्ञान को दे देते हैं अब जो स्निग्धो शिष्य इसका माने क्या है स्निग्ध शिष्यों जो बताया इसका माने क्या है इसका माने प्रभा जी व्याख्या किए स्निग्ध मतलब ये मत समझो कोई आदमी चुपचाप रहे बातें कम करे आ, अंदर में तमगुन रजगुन तो है ही है बाहर में दिखाई पड़ा बहुत शांत है वाह बहुत सुंदर तो है अंतर में विषय का लहर चल रहा है वो गुरुजी जी का सामने आया कपट भाव दिखाया कपट सेवा किया बहुत सारी चीज गुरुजी से लेने के लिए व्यस्त है क्योंकि वो जानते हैं ये महात्मा का सामने रहे तो मेरा नाम फैल जाएगा चारों ये जो महात्मा है बड़ा उच्च कुटी का महात्मा है इनके साथ रहे तो मेरा भी नाम हो जाएगा जगत में ऐसा जो विचार है वो शिष्य नहीं पोपा जी ने स्निग्ध शिष्यों का व्याख्या किए जो शिष्यों का हृदय में गुरुजी का आचार गुरुजी का विचार गुरुजी का सिद्धांतों गुरुजी का चरित्रो आदर्शो जिन शिष्यों का हृदय में प्रकटित हो जाता है जिन शिष्यों का हृदय में गुरुजी का आदर्शो आचार सिद्धांतों प्रकटित हो जाता है हंड्रेड परसेंट अब समझ के रखो वही सिद्ध शिष्य है कितना परफेक्ट सिद्धांत गौड़िया मठ का कोई दुनिया में जितना बड़ा विद्वान हो किसका पसंद ये सब ये सबसे सब सूक्ष्म विचार नहीं है एक दफे गोरखपुर से गीता प्रेश उधर से चिट्ठी आया गौड़िया मठ में बागर गौड़िया गौड़ी मिशन में जो आपका बहुत भजन का आपका बहुत गौड़िया मठ का बहुत नाम हो गया अब चारों तो आपका गोरियामठ का क्या विचार है क्या भक्ति है कैसा है तो आप जानकारी के लिए आम आदमी की जानकारी के लिए काम करो थोड़ा आर्टिकल भेजो उधर से पढ़तना आया, गोरखपुर से गीता प्रेस से प्रोपात जी का पास एक चिठिया आए चिट्ठी आई चिट्ठी को देख कर प्रोपात जी ने ठीक है कोई बात नहीं गोरखपुर तो सेवा करते ही है इतना सारा धर्मग्रंथ का प्रचार करते हैं तो अच्छा ही काम है ठीक है प्रोपाजी ने अपना गौरी सिद्धांतों को विचार आर्टिकल धीरे दीर धीरे लिखते चले मोटा आर्टिकल लिखे जैसे कि आ, पार्ट पार्ट करके ये महीना वो महीना प्रकाशित तो। लेकिन हैरान की बात है जब वो आर्टिकल गोरखपुर प्रेस में पहुंचा संपादक मंडली सं संपादक मंडली में पहुंचा वो आर्टिकल और लिखनी जो है वो पढ़ने का बाद वो रोग हैरान हो गया पागल हो गया बोले ये लिखा, ये लिखा जो हम बाजार में हम दे देंगे अपना प्रतिबंध तो हमारा कोई कुछ नहीं रहेगा इतना सूक्ष्म विचार है पब्लिक तो उल्टा समझेगा इतना कठोर विचार है।, है ये तो ऐसा नहीं गोरखपुर का कैसा विचार है तुम भी ठीक है हम भी ठीक आता आत। रिकाउंसिलेशन ठीक है चलो क्या बात है जोगी भी है ज्ञानी भी है मायावादी भी सब चलेगा कोई बात नहीं ऐसा है शुद्ध सिद्धांत तो एकमात्र आता है तो वो लोग छापा तो है आर्टिकल का थोड़ा बहुत पोर्शन छप दिया और बाद में चिट्ठी लिखा और आप पूरा आर्टिकल नहीं छप पाया क्योंकि लैक ऑफ स्पेस जगह का अभाव उतना छप नहीं पाए गायब कर दिया लेखा को क्यों वो लेखा अगर छापे तो मुश्किल हो जाएगा कटोर विचार है इसमें तो ये है स्निगृत शिष्यों का व्याख्या किए हमने और कलिकाल में प्रायः प्राय न अल्प आयुष सभ्यो कलुअस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपोदृत प्रायः प्राय कलयुग का जो जीव है आदमी है So, उसका आयु बहुत स्व है अल्प है और मंद भाग्य है भाग्य बहुत खराब अक्लमंदी और हर समय तो तबियत खराब रहता ही है तबियत कब ठीक रहता है हर वगत तबियत खराब है एक ना एक बीमारी मंद भाग्य है जो ये कथा कीर्तन में भजन में मन नहीं लगता ठाकुर जी का और जाने की इच्छा और सुमंद मत क्या है इतना सुविधा सुजोग होने का बाद भी उसका कोई इच्छा नहीं पैदा होता सुमंध है भाग्यमंद है क्योंकि पहले का सुकृत तो है नहीं काल के हम काल हम व्याख्या किया था बहुत जन्मांतर पुन्नो पुण्य तदैसमत तो भागवतम लभे भागवत का विचार भागवत का श्रोवण तब होता है जन्मांतर में बहुत पुन्नो भक्तिन्मुखी सुकृति जो है अगर जमा हुआ है तब संभव है नहीं तो होगा नहीं तो मंद भाग्य मंदभाग्य उपद्रता है आ सारे कर्मकांड में लगा हुआ है सारे कर्मकांड में लगा है शुद्ध भक्ति का कोई विचार है ही नहीं आ जगत में सुनने का विषय बहुत कुछ है है ना? नवर्ण का विषय तो कम नहीं है बाजार में जाओ तो कितना सुनने को मिलेगा घर में जाओ सुनने को मिलेगा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाओ कचोरी, कचारी, कोर्ट कचहरी में जाओ बहुत सुनने को मिलेगा भूरी नी भूरी कर्माणी सोतानी विभाग सह अत साधो अत्रो तत्स्वार समुद्रत ब्रूही भद्रायो भूतानम जेनात्मसु सुप्रसिद्ध इसमें शिष्यों का एक सुंदर भाव पैदा हुआ ये जो श्लोक है इसका व्याख्या बहुत समय तक तो होना चाहिए लेकिन हमारा समय कम है इसमें एक शिष्य कैसा एक शिष्यों का क्वालिटी कैसा हो एक शिष्य का गुण जो है एक शिष्य का जो भाव जो है कैसा होना चाहिए शिष्य वास्तव शिष्य गुरु जी का सामने जाकर अपना जवान को खुलेंगे नहीं चुपचाप रहेंगे क्योंकि जाने हो हमारा गुरुजी है इसका सामने बातें करनी जाए तो हमारा अपराध हो जाए क्या बातें करें बातें करना नहीं जानता उल्टा बल्टा करेंगे इसलिए चुपचाप रहते हैं और जो बोलते हैं सुनते हैं और ये शिष्यों का गुण है गुरुजी जो बताए भजन का पद्धति वो सुने और उसको जीवन में अपनाए सुनते रहे लेकिन जिंदे में गुरुजी का जो वाणी है जो आदेश से पालन नहीं किया करोड़ों जनों भजन करो कुछ नहीं होने वाला सिंपल आरती दर्शन में नहीं आते तो उसका क्या होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा साधन आरती दर्शन सुबह में परम सोते महाराज जी बोलते थे गुरु को बोलते थे जो आरती दर्शन ना करे उसका जिंदगी संसार में जाएगा ही जाएगा जाएगा ही जाए वो ठाकुर जी का मंगल आरती नाम क्या मंगल आरती ठाकुर जी का चरण ना दर्शन करे और राक्षस राष का मां भी खाना शुरू कर दिया वो तो राक्षस है मंगल नहीं होगा उसका पूरा दिन हजारों बार बोलो मनेगा नहीं और ये जो है गुरु वैष्णव के सामने जाके शिष्य क्या करता है चुपचाप रहता है गुरुजी जो बोले सुने ऐसा ऐसा करो ऐसा ऐसा करो बोले अपना तरफ से गुरुजी जी को दबाकर बातें बोलना गुरुजी ऐसा ऐसा है वो उन्होंने ऐसा भजन क्या हमने ऐसा भजन क्यों नहीं होता वैसा फलाना सब बोलना शुरू कर दिया फालतू बात यहां जो है ऋषि का जो गुरुजी जी का सामने भाव इसका परिस्फुटन हुआ बोले हम तो कुछ कम हम तो कुछ जानते ही नहीं गुरु वैष्णव के पास जाके शिष्य क्या गुरुजी हम तो कुछ जानते नहीं हम तो कुछ ने ऐसा किया हमने वो सेवा किया गुरुजी जी का वो वो शिष्य नहीं है कभी नहीं हो सकेगा शिष्य शासन नहीं माने तो शिष्य कैसे तो ये जो है इधर एक शिष्य का गुण है जो जो सुंदर सफा इधर पर इधर दिखाई पड़ता है जो सौनकाद ऋषि श्रोदेव गोस्वामी जी को बताएं कि हम तो हम लोग तो को जानते नहीं आप एक काम करो हमारा मंगल का जो व्यवस्था है वो आप ही संभालो हमारा जो हम लोगों का जो मंगल का व्यवस्था है वो आपका ही जुमा है आप आप चिंता करो कैसे क्या करोगे को जोगो तो एक बहाना है टीकाकारों ने व्याख्या किया हजारों साल का इस जग्गो का बहाना लेके बैठे जोगो का बहाना क्यों जोगो का आयोजन करे साधु संत आते रहेगा और उनमें से कोई सच्चा संत भी आ जाए ये जोगो बहाना है बाकी जो टीकाकारों ने व्यक्ता है हजार साल का जोग्गो जो है ये तो बहाना है ए जो का बहाना लेकर साधु संत तो आते रहेगा उनमें से कोई पक्का संत आ जाए तो माला माल हो जाएंगे यही बात है हा बाकी साधन भजन क्या करने से हमारा चरम मंगल हो वो तो आपका ही जुमा है आप सोचो आप एक काम करो आ, सब विचार करे आ, सब विचार करके हैं यारम्भ समुद्रित्व मनुष्य आपका जो मनीषी है मनीषा है वो उसमें विचार करके जो हमारे लिए मंगल है वो आप करके वो बताओ ये नहीं बोला कि आप ये बताओ आप ये पढ़ाए ये प्रवचन सुना आप अलग अलग शास्त्रों का जो विचार आपने सुने हैं उस विचार को मधुमक्खी जैसा एक एक फूलों से जाकर मधु को संचय करके चाक बनाते हैं ऐसा जैसे गोस्वामी सर्व गोस्वामी का अष्टकम में है नाना शास्त्र विचार नहीं कर निपुनो सदर्म संस्थापक हो बने मान्यो सर न्या करो नाना शास्त्रों का विचार करके गोस्वामी लोगो ने क्रिम उठाया तुम्हारा क्या बुद्धि है अभी बोले तो अभी भूल जाओगे तो ये प्रार्थना किया आप शास्त्रों का जो इतना विचार सुने हैं जिनमें इनमें से जो सबसे अच्छा है ब्रूही भद्राय भूतानम भूतानम ये जगतवासी का मंग है ब्रूही बताइए कृपा करके ब्रूही भद्राय भूतानम जेनात्मा सुप्रसिद्ध बड़ा भारी गंभीर बात है ऐसा सस्तो का विचार बनाओ जैसे जेनात्मा सुप्रसीदति आत्मा का जो भाव है वो खुद एकदम इतना ऊंचा जाए ऊंचा पहुंचे सुप्रसिद्ध थी प्रसन्नता नहीं सुप्रसन्नता को प्राप्त हो जाए आत्मा और ये सुप्रसन्नता दूसरे कोई साधन के द्वारा आने वाला नहीं है ज्ञान जोग ध्यान जोग राजगोह जोग किसी भी हालत से ये जो सुप्रसन्न जय आत्मा सुप्रसिद्ध थी इसका श्लोक हम कालना पुरुष उठाया था व्याख्या नहीं किया सौ वही पुंसाम परो धर्मो सौ पुंसाम परो धर्मो य भक्ति रघक खजे अहेतु के अप्रतिहता जयात्मा सुध थी ये सुप्रसिद्ध ये शब्दों को इधर लगाए तो दोनों को मिला और विचार आ जाएगा हमारे महाराज ये तो इसमें इसमें जो विचार है दोनों को मिलाओ तो इसमें सफा क्लियर है भागवत धर्म पूरा मिलाने से तो यही आ जाता उत्तर कि भागवत धर्म है और कुछ नहीं तो ये भागवत धर्म का ही गुप्त ऋषि से गुप्त ऋषि से प्रार्थना किया जयात्मा सुप्रसिद्ध थी जयात्मा जिसमें आत्मा सुप्रसन्न हो जाए और बोलते चले ऋषियों का 88,000 हजार ऋषियों के तरफ से सनोकाद ऋषि जो कह रहे हैं इसमें बड़ा भारी सुनने का बात है शिष्य का क्या क्वालिटी होना चाहिए शिष्य विनम्र भाव हाथ जोड़ के हरि भक्ति विलास में है हाथ जोड़ के गुरु के सामने सर झुका के बैठेंगे अपना गुनावली शिष्य गुरुजी के सामने बिल्कुल मत बोलो हमने ऐसा किया फलाना किया हमने ऐसा कि... बिल्कुल मत बोलो गुरु वैष्णव के सामने चुपचाप रहना माथा नहीं चुप करेगी हम जैसा गिरा हुआ इंसान क्या बोले वो तो अंतर्यामी है जो हमारा मंगल की बातें हैं कहते रहेंगे चुपचाप रहो तुम्हारा प्रश्न करने का भी कोई अधिकार नहीं क्योंकि तुम्हारा कोई कुछ नहीं है क्वालिटी नहीं है प्रश्न करने के लिए भी कोई अगर प्रश्न करे प्रश्न करने के लिए भी प्रश्न करने के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रश्नों किसी विषय पर प्रश्न रखने का पहले तुम्हारा मिनिमम कुछ क्वालिटी होनी चाहिए दैट दैट मच क्वालिटी इज नॉट देर इन यू प्रश्न करने का पहले भी योग्यता होना चाहिए प्रश्न करने का भी योग्यता तुम्हारा अंदर में नहीं है क्या करोगे तुम बड़ा हालत है तो ये जो विचार है इसमें थोड़े थोड़े करके हमने बताया आपसिम घोरम जन विवश और तत सद्दो विमुचेत जद विभेति स्वयं भय आपन्न संसोड़ा ये संसार घोड़ ये घोरो संसारे पर मन नापाय दुखे रो साधु संग करी हरि भाजे ज्योति तबे हय हाँ अंत क्ले तवे हय हाँ अंत क्लेष है ना नीर्तन साधु संग करी हरि भजे जोदी दि तब हय अंत क्लेष ए घोर संसारे परिया मानव नापाय दुखे रेष ये आपन्न संस्कृतिम घोराम जन्नाम विवश गिणन ये संसार चक्कर में फंसे हुए जीव कष्ट के द्वारा विमुजती विमूल भाव प्राप्त कर लेते और मरते समय अचानक मुख से कभी भी नामाभास भी निकल गया जन नाम विवे स विवश होके विवश होके अगर जवान से हरि राम कृष्ण इत्यादि एक भी शब्द निकल गया नारायण तो हो गया आपन संस्कृति घोरम जन नाम विवस गैसा अजामिलकर जिंदगी में हुआ था नारायण का नाम तो उसका जवान में आ ही नहीं सकता लेकिन कैसे आया था वो हम बताएंगे पुत्रोपचारित हम पुत्र का नाम लेके किया लेकिन टीका टीकाकरण नाम लिया बहुत सारे घटनाएं हम सिद्धांत तो बताएंगे आपन संस्कृतिम घोरम जन नाम विवस गिव ना सो क्योंकि जमदूत सब लेने आए जमदूत पकड़ के एकदम पीट पीट के ले जाने के लिए आए तो घबरा के एकदम बोले आपन्न संस्कृति घोरम जन्ना शिव सो के विव के नारायण बता दिए बस फिर भी तत शब्द विमुचे तब तो संसार का जो बंधन है मेटेरियल बंधन है इनसे निकल जाते ततः सदो विमुचित जद विभेती समय स्वयं भय जे ठाकुर जी का नाम है वो ठाकुर जी को तो ठाकुर जी को क्या होता है तो जन नाम विवस क्या होता है जद विभेती स्वयं भयम स्वयं भय जो है स्वयं भय भी भयभीत हो जाए स्वयं भय कर्म है जमराजी है मौत मौत का देवता था जो माज जी ये मौत जो है बड़ा आश्चर्य है किसी का जिंदगी में अगर मौत बोल के जो चीज है ये अगर अनुभव का साथ जिंदगी में आ जाए हम स्वयंकालीन उदिवेशन में इसको व्याख्या करेंगे तो वो चुपचाप हो जाए वो जिंदगी में वो जो पागल है बदमाशी है सारे समाप्त हो जाए मौत बोल के जो चीज है उसका अगर अनुभव दिल में हो जाए तो जितना सारे पागलपंथी है बदमाशी है सब बंद हो जाए हम भाई हम मरने वाला है काल नहीं तो आज नहीं तो काल कभी भी हमारा शरीर छूट जाए तो क्यों नाम ठाकुर जी का नाम ले जिसमें हमारा परम मंगल का रास्ता खोल जाए किसी का दिल में ये भावना आता नहीं बड़ा मुश्किल के बात है जद विवेहती स्वयं भयम हमारा कपिल मुनि जी कपिल देव जी भगवान ये भी मैया जो हमारा डर से मतभयाद बात बाती है सूर्योस्तपति मत भयाद मित्युश्चर से मतभेद इतना श्लोक हम व्याख्या करेंगे मृत्यु हमारा डर से चर रहा है और सूर्य मेरा डर से ताप दे रहा है वायु वायु जो पवन जो है वो मेरा डर से कर रहा है ये मेरा रस्य हो रहा है तो ये जो है जद विभे स्वयं भव ये ठीक ही है और बाद में भगवान का ये जो सामने छह प्रश्न रख दिया छह प्रश्न रख दिया छह प्रश्नों को बा तस्य पुन्नो स्लोकेद्ध श्लोकेड्व कर्मण शुद्धि कामो न शुण्वश कुलमलापह यसो, यसो कर्माण उदारा पारगीता सुरीवी ब्रूह न सद्दा लीलिया दधते कला अथक्षा ही धरेमता कथाशुभा लीला विदधता स्वैरम ईश्वर स्वात्म मया व्यम तो नृत्तिम उत्तमश्लोक विक्रम जिण्णता साधु साधु पदे पदे कृतवानो कील कर्मा सहराण केशव अतिमर्ता भगवान्ूर कपटमानस कलिगत क्षेत्र अस्म वैश्वे व्यय आसीना दीर्घ सत्रेण कथयाम स सह ता संदर्शितो धात्रा दुष्वरम निश्चित निस्तम कली सत्वरम पुंसाम कर्णधार इवार नवम ब्रूही जोगेश्वरी कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणी स्वाम का उधुनो पेते उधुनो पेते धर्म कम शरण इसका अंदर में छ प्रश्न है और इसमें हम उत्तर हम देंगे छ प्रश्न क्या क्या है संस्कृत में बोल के गया उसका व्याख्या थोड़ा बहुत करेंगे कलिम आगत मज्ञा इसमें जो यज्ञ का आयोजन किया इसका जो देखो क्या हम जो व्याख्या किया वही है कितना सुंदर चालू है ऋषि मुनियो ने कितना ऊंचा बुद्धि वाली है विचार वाले साफा बता दिया हमारे जो हजारों साल का यज्ञ है इसका अनुष्ठा देख तो बहाना है ये बहाना है असली बात तो ये है कि ठाकुर जी का प्रसंग आ जाए कथा कीर्तन हो ये कथा सक ये बताया इधर और ठाकुर जी से मिलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है हरि नाम हरि सं कीर्तन के छारा सायंकालीन में बताएंगे ब्रजवासी लोग सुंदर बताए साम से मिलने का सत्संग बहाना है स्वामर से मिलने का स्वामर से मिलने का सत्संग बहाना है सत्संग ना हो तो ठाकुर जी मिलेगा नहीं ये तो बहाना है तो जो भी है ये हमारा ऋषि जो सरकार ऋषि बताए कोलिम आगतम आज्ञा कली आ गया ये जानबूझकर बुझ कर कलिमागतम आज्ञा अस्मिन अस्मिन क्षेत्र ये जो नैमिष क्षेत्र है क्षेत्र अश्विन अश्विन क्षेत्र वैष्णवे वयम, ये सारे वैष्णव हम लोग जो हैं, वयम हम सबे आसीना बैठे हुए हैं हम सब सब किस लिए दीर्घत्र एक बड़ा बड़ी जग्ञ का आयोजन किया हजारों साल तक बोले किस लिए कथायाम सना हरे इस जगो तो बहाना है कथा का व्यवस्था हो जाए कथा कीर्तन इस बहाने पर बैठा हो क्लियर बता दिए और छो प्रश्न कौन कौन है कौन कौन है भले जीवगण जीवों का जो अत्यंतिक श्रेयो है इस जगत में श्रेयो और प्रयो दो किस्म का बात है प्रयो जो है वो तो जर जगत में सुविधा जो है हमारा सारे इसमें किसमें हमारा इस अच्छा होगा बुरा होगा ये सब जड़ जगत का विषय श्रेय ये पाप्ति होने से हमारा अच्छा होगा ये विषय प्रेय और श्रेय जो है श्रेय मतलब आत्मा का मंगल का विषय एक शब्दों में हम बता दिया जो कि आत्मा का मंगल का विषय है वही है श्रेय जो कि आत्मा का विषय मंगल का विषय नहीं है वह है प्रेय दोनों सेग्रीगेशन है आज जगत का आदमी प्रियो विषय में बड़ा भारी मस्त है बड़ा होशियार है जगत का जितना सारे आदमी हैं, सब प्रियो विषय में बड़ा मस्त है बड़ा होशियार है लेकिन श्रेय विषय में इसका बारे में ही गीता में सुंदर बताया बाशा सर्वभूता नाम तत्सम जगृति संयमी जस समृति संयमी सा अनिशा मुने इसका व्याख्या सुने हो कभी गीता का जो व्याख्या है इसका बारे में इस्कॉन का बहुत सारे भक्तों और गौड़िया बहुत सारे यंग बैच हमको बताया हमारा आपका गीता का प्रवोचन का पूरा है कोई डिवीडी हम बोला तो आम तो पूरा नहीं किया क्योंकि समय नहीं होता भगवत का प्रवचन अधि है गौड़िया दर्शन का कभी कभी हम बताए बोला सीरियल हमको चाहिए तो सीरियल जब चाहिए ठाकुर जी की व्यवस्था से हरिद्वार में एक महीना पांच दिन तक गीता का थर्ड चैप्टर तीसरा कर्मों कर्मो कर्मोजक हो पाया बाकी अभी तक भगवान अब ठाकुर जी का कब अवसर मिले तो गीता के ऊपर फिर अब कंप्लीट होने में ठाकुर जी का इच्छा हो तो हो जाएगा गीता का पूरा हिंदी में हिंदी में उनसे क्या है सब आदमी को मिलता है अब बंगाली लोग तो सब हिंदी समझता ही है टीवी देखता ही ये करता है समझे नहीं तो हम मानेंगे नहीं सब हिंदी तो ये जो है ये जो ये जो प्रश्न है जीवों का अत्यांतिक मंगल क्या है इसका विषय में पहला क्वेश्चन पहला फर्स्ट जीवों का अत्यांतिक मंगल क्या है इसका विषय में आप कीपा करके बताइए जिसके द्वारा आत्मा हरि सम्मक रूप में प्रसन्न हो जाती सर्वशास्त्रों का जो जो सार है जो धर्म श्रद्धाशील जो श्रद्धा लेके आप कसम ने बैठे हो लो आप लोग हमारा सामने ये बताओ जो कौन सी धर्म का आचरण करने से भगवान संतुष्ट हुए ठीक है दो प्रश्नों एक तो अत्यांतिक मंगल किया है और कौन सी साधन करें जैसे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए सर्व शास्त्रों का सार जो है धर्म वो बताओ तीसरा प्रश्न है भगवान देव की गर्भ में पैदा होने का बाद पैदा किस लिए हुए क्या कारण है भगवान से कृष्ण देव के गर्वे की कारण क्या कारण है या आविर्वाद भाई कि सनातन वस्तु अजर अमर वस्तु जो है वो पैदा होने का तो कोई कारण होगा क्या कारण है चौथा है जो भगवान अवतार स्वयं अवतारी कृष्ण है जो भी है बलराम तो अवतार है जो भी है वो लीला का कारण अवतार गोहन करके क्या क्या कर्म किया है क्या क्या लीला किया है ठाकुर जी का कैसा कैसा अवतार है सारे अवतार के बारे में हम सुनना चाहते हैं कैसा हरि मंगलप्रद अवतार के विषय में आप बताओ है और भगवान जी जो अबीर का लीला किए वो लीला का विषय में क्या क्या लीला किए सब बताओ और ठाकुर जी का क्या क्या अवतार मत्सो कुरमो और बराहो आदि नृसिंग राम जितना सारे अवतार हैं वो सब हमको बताओ क्या ठाकुर जी क्या किया क्या क्या अवतार कौन किए सहरी मंगल मंगलप्रद अवतार की कथाए बताओ और जोगेश्वर हरि जब ये दुनिया को छोड़कर दुनिया तो छोड़ते नहीं ठाकुर जी दुनिया में है ही है लेकिन ये कहने का मतलब है ठाकुर जी जब अपना लीला को संवरण किए अपना धाम को चले गए ऐसे तो ठाकुर जी ब्रह्म रूप में है ही है गुप्त रूप में है ही है लेकिन लीला करने के लिए ठाकुर जी उतारते हैं अवतार बोला उतारते हैं इसलिए तो अवतार अवतरण अवतार कथा का, का मान ही है अवोतरण डिसेंडिंग एंड एसेंडिंग प्रोसीजर इस प्रसंग में एक शब्द आ गया तो इसका व्याख्या कर दे अच्छा रहेगा पौपा जी बोलते थे एक तो प्रोसीड्यूर है एक तो है डिसेंडिंग प्रोसीड्यूर एक तो असेंडिंग प्रोसीड्यूर असेंडिंग प्रोसीड्योर में अपना असेंडिंग आप प्रोसीड्योर में आपना बल का ऊपर भरोसा रहेगा हम जान लेंगे जैसे कह नहीं लोग हम जान लेंगे ज्ञान का ज्ञान प्राप्ति करें उसके बाद ठाकुर जी को हम जान लेगा ब्रह्म वस्तु क्या हम जान लेंगे यह अपना तरफ से प्रयास प्रचेषा अपना जो पुरुषा पुरुषाकार है अर्थ है हमारे जो विधवा है मैन पावर मानी पावर इस सबको ऊपर भरोसा रखना भरोसा रख जो आगे बढ़े इसका नाम है क्या डिसेंडिंग प्रोसीड्यूर एसेंडिंग प्रोसिड्यूर बताए उठना हम उठे लेकिन ब्रह्मा जी ने साफा बरता दिया आरुध्य कृच्छे परम पदम तत पत अधो अनाद्रितो जुष्मन अंग्रोय तुम्हारा चरण का नित्यता तुम्हारा चरण जो नित्य है इस चरण को उपेक्षा किया इसी के कारण वो लोग ब्रह्म ऊंचा पद पर पहुंच जाए पहुंचने का बाद भी नीचे फिर से गिर जाए क्यों आप, आपका चरण का नित्यता जो है आदर नहीं किया एसेंडिंग प्रोसीज्य और डिसेंडिंग उदाहरण दिया प्रभाजी भले बंदरों का बच्चा देखा वृंदावन में कोई कई जगह बंदर है बंदरों का बच्चा क्या कर, करता है मैया को पकड़ है और मैया अच्छा लगा कि इधर उधर भागे भागा दोरी करे और बच्चा तो है बच्चा एकदम पकड़ के और ऐसा ठाकुर जी का लीला है गिरता भी नहीं और कभी कभी गिर भी जाए बच्चा अगर दुबला है तो गिर गया मर गया तो प्रोपा जी ने बताया इसी का नाम है असेंडिंग पर बच्चा मैया को पकड़ के मैया का कोई जुमावारी बारी नहीं वो आगे चले गिर जाए तो गिर जाए लेकिन बिल्ली का बच्चा जो है मैया ने अपना मूँग के द्वारा पकड़ कर दूसरी जगह ले जाए तुम जहां खुशी ले जाओ जैसे खुशी ले जाओ और हमारा कोई और कोई उसमें कोई मुसीबत नहीं क्योंकि मैया का जिम्मेवारी है मैया ले जाए प्रभाजी ने बताया कि बिल्ली का बच्चा जो है वो भगवत भक्तों का विचार ये है ठाकुर जी जो करे मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा दास पति तो आ अधिकार नित्य दास हम हैं हमारा व तुम्हारा अधिकार जो करो मारो रखो कुछ भी करो वो तो तुम्हारा है ये भक्तों का विचार है ज्ञानी जोगी का क्या विचार हम करते रहेंगे हम देख लेंगे ठाकुर जी को आठ ठीक है देख लो पद्धति है ये पद्धति पहला पद्धति जो उचित नहीं है भक्ति का जो पद्धति है अतः आत्मसमपन के द्वारा जम एव एस वृणते तेनाते ना यम आत्मा प्रवचन ल नया न बहु न सुते न बहु शोभन कर लिया बहुत प्रवचन कर लिया अतः तो ठाकुर जी मिल जाएगा ऐसा कोई बात नहीं ऐसा कोई बात नहीं ठाकुर जी जिसको बोलेगे ये हमारा है चल और उसका सामने अपना राज को रहस्य को खोल दे। देख जैसे ब्रह्मा जी के सामने खुला आएगा प्रसंग जबान हम यथा भाज जबान हम यथा भाव यद रूप गुण कर्म कहा तथा तो वह विज्ञान मद अनुग्रह हम अनुग्रह करके तेरा सामने खोल दिया जा ऐसा है तो ये प्रश्न कर दिया प्रश्नों का ध्यान रखना पूरा श्रीमदभागवत जी महापुराण में ये छनों का ही उत्तर आएगा ये जो प्रश्न है इसका ही एनालिटिकल उत्तर आने वाला है और पूरा एक्चुअल भागवत जी महापुराण जो ये जो प्रश्न का उत्तर है ये शुरू होगा शाम ये भी भगवत है भागवत तो भागवत ही है लेकिन भागवत का जो प्रवचन है इसका बारे में पूरा अब उसका पहले हम बंशीधर जी का वो जो श्लोक का देखें हम शुरू करेंगे इच्छा है बहुत सारे आदमी एक साथ सुन ले तो अच्छा लगता है।, है एक आदमी का सामने भी हम कहते ऐसा कोई बात नहीं लेकिन बहुत आदमी का मंगल हो जाए ये तो इच्छा हमारा इधर में रहता ही है मेरा इच्छा रहता है बहुत आदमी सुन के उसका मंगल हो जाए स्वाभाविक है ये प्रतिष्ठा का लिए नहीं है नहीं सुने नहीं सुने सुने सुने क्या आता जाता है मेरा अभी ये दूसरा दूसरा जो अध्याय है पहला अध्याय तो थोड़ा बहुत हम खत्म कर दिया समाप्त हो कर दिया हमने और शुत्रदेव गोस्वामी जो है सुत गोस्वामी अभी थोड़ा बहुत शुरू किया भगवत का वोचन का पहले गुरु का वंदना गुरु का महिमा इत्यादि भागवत जी महापुराण का थोड़ा स्वरूप का बारे में बोध ये सब ये सब कह रहे हैं और यहाँ जो है इसी को बोलता है अकल मंदी कम बुद्धि वाले मंदा सुमंद मतयो मंद भग्यायु व्यवस्था भी हो उसमें रुचि नहीं है मंद भर गोपा जी बोलते उसका तगरी जल गया हम बताएंगे शाम को अधिवेशन में तुम लोगों का तगरी जल गया अब क्या होने वाला कुछ नहीं होने वाला हम क्या करें इति ये सब प्रश्न करने का बाद इति संप्रश्न संहिष्टो विप्राणम रोम हर्षणी रोम हर्षण सुतो जो है सुतो गोस्वामी पाद प्रतिपूजेश में अब बोलने के लिए तैयार तो हो गया इतना प्रार्थना किया जो सुनने के लिए बहुत आदमी वो ऋषि मुनि सब है इतना विनती है इतना विनम्र भाव है तो वक्ता का जवान से ऑटोमेटिक निकल जाए क्यों भले ये जो तत्व तो तो ज्ञान प्राप्ति होने का विषय गीता में भगवान यही उपदेश कर गीता में कैसे उपदेश किया ज्ञानहीन और हैं उपदेश कैसे करें हैं उपदेश कब करें तो बोलो तो सही तो ये तीन कंडीशन जब तक फुलफिल ना हो जाए तब तक ईपा नहीं की तद तो विधि पुणिपाथन परिपोषण सेवया उपोदीक्ष ज्ञानम ज्ञानहीन और तत्वदर्शी इस थ्री कंडीशन शुड बी फुलफिल तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए वो दान पुण्य कर दिया महाराज ये लो ये लो अरे दान पुण्य लेने ले के लिए बैठा है महात्मा लो है वो ये जो तीन कंडीशन है तीन कंडीशन फुलफिल हो जाए तत्व तो तो ज्ञान देने के देने के लिए बलदेव जी महाराज गुरु तत्व तो तो का आकर आपका जिंदगी में सदगुरु और वैष्णव को ठाकुर जी का जिम्मेवारी वास्तव जिसका अंदर में मंगल प्राप्त करने का प्राप्ति करने का विषय आया भाव आया बलराव जी महाराज कर देंगे इसका काम ही है ये इसका काम ही है जगत में देखिए किस किस का इच्छा उठा उठा कर ले जाए चल इसका काम है लेकिन कोई चाहता नहीं चाहत नहीं है तो ये जो है तदविधि तो विदि ये जान के रखो मान के रखो समझ के रखो तद्विधि तो प्रणिपात प्रणिपात माने प्रकृष्ट रूपे शरणागत हो जाए प्रणिपात मतलब हम तो प्रणाम तो करते हैं महाराज दंडवत ऐसा प्रणाम नहीं है सामने दंडवती प्रणाम किया वो भी कपट है गुरुजी बोलते थे देखो दंडवत किया गुरुजी बोलते थे देखो दंडवत किया दंडवत करके उठता ही नहीं इतना भक्ति हो गया अभी जाने का बस देखा दंडवत करके उठता ही नहीं कपट है दंडवत करने से गुरु वैष्णव समझ जाता है ये दंडवत कर रहा है मेरे को वो समझ जाता है कीपा करो कीपा करो बोलने का कोई जरूरत नहीं वो अंतरा अंतर जामी गुरु वैष्णव समझ जाता है किपा कर दे तो तद्विधि पुणिपात अपना तो अभिमान को बिल्कुल छोड़कर गुरु वैष्णव का सामने दंडवत होके गिर जाना और गिरने के बाद दंडवत का समय में वांछा वाकिन पतिता शब्दों को बोलना साइलेंट बिना कोई शब्दों स्तुति दंडवत नहीं होता ठाकुर जी के सामने दंडवत करो उसे मौन और दंडवत नहीं होता मेरा बात समझा नहीं बैसे ठाकुर जी के सामने तो दंडवत का मंत्र बोलना चाहिए आ, कुछ ना जानो तो भगवान तुमको दंडवत है ऐसा भी बोलो पढ़ा लिखा नहीं जानते दंडवध बिना मौन और दंडवत नहीं होता तो काय मन और वाक्य तीनों के द्वारा हृदय के द्वारा शरणागति हो जाओ या दंडवत तो दिखाती है उस फिजिकली शरीर के द्वारा और मन को गुरु वैष्णव के चरण में दे दो वाक्य को वाक्य के द्वारा बोलो वांचा कल पत कुछ भी तो ऐसा करके रणवत होता है तो ये जो रंडवत है ये जो तदविधि प्रणिपात प्रणिपात का मतलब प्रणाम लेकिन प्रकृष्ट प्रणाम नमः ऐसा जो नमन नमो शब्दों का व्याख्या भोपा जी ने किए नौ मतलब निषेध नम मतलब निषेध मतलब अहंकार निषेध का अहंकार हर हालत में हर हालत में अहंकार का निवृत्ति अहंकार से निवृत्ति होकर गुरु वैष्णव के शरण में गिरना दंडवा यही है नम प्रणाम प्रणिपात इसका नाम प्रणिपात ये प्रणिपात अगर सिद्ध होए अर्थात शरणागति सिद्ध होए प्रणिपात बोलो शरणागति तदविधि प्रणिपात परिप्रश्न इसके बाद हृदय में प्रश्न आएगा हमारा मंगल कैसे हो महाराज बताओ की कृपा करके कैसा प्रश्न है महाराज जी कितना तक पढ़ा है थोड़ा चाक ले अब टेस्ट कर ले महाराज जी वेदांत पढ़ा है कि नहीं हम तो पढ़ा ये प्रश्न नहीं है परिपोषण नहीं है ये तो महाराज जी को चालने के लिए विचार करने के लिए यह अपराध है इसके द्वारा अपराधी होगा तो प्रणिपात परिप्रश्न मतलब अपना मंगल का लिए कैसे मेरा मंगल हो जैसे सोनातन गुसाई जी महाप्रभु के सामने इतना बड़ा धुरंधर विद्वान गुसाई रूप गुसाई धुरंधर विद्वान फिर भी महाप्रभु के सामने चरण में गिर कर आमी कहने मुये यहां नहीं जानी कोई से मोरू धो कैसे मेरा मंगल हो है मैं नहीं, मैं गिरा हुआ इंसान हूं इसका बारे में बताओ आप मैं कौन हूं कहा से आया क्या करने से हमारा वास्तव मंगल होगा ये जो क्वेश्चन है इसी को ये एग्जाम्पल हमने दे दिया इसी को बुलाया था है। क्या परिप्रश्न भागवत जी महापन शुरुआत में हम व्याख्या करेंगे दूसरा दूसरा स्कंद परीक्षित महाराज प्रश्न किए सुखदेव जी का सुखदेव जी के सामने अथो परीक्षा संसिद्धि इत्यादि हम व्याख्या करेंगे अभी तो नहीं करेंगे तो इसको पूरी पूछ जिसका बारे में भागवत में बताया अथो तो तत्व जिज्ञा आशा अथो तो तत्व जिज्ञासा भागवत में अब वेदांतों में इसी का ही खुला यही बात को खुला अथा तो ब्रह्म जिज्ञाशा अथा तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब ही है अथा तो तत्व जिज्ञासा अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब ही है अथा तो तत्व जी एक ही ब्रह्म जी का सा मतलब शब्द ब्रह्मो शब्द ब्रह्म तत्व तो जी का सा एक ही तो हुआ वाक्य में थोड़ा वाक्यों में थोड़ा हेरफेर हुआ लेकिन एक ही माने तो ये जो है पुणिपात पूरी सेवा और सेवा अगर ना करो तो ज्ञान सिद्धि नहीं होगा हम अगर गुरु जी का सामने सेवा वास्तव नहीं किया कपटाता किया तो हमारा ज्ञान सिद्ध नहीं होगा वास्तव सदगुरु विष्णु के सामने सेवा करे तो उस सेवा का हर हालत में हंड्रेड परसेंट उसका फल मिलता है सेवा किया फल नहीं मिला हो ही नहीं सकता हो ही नहीं या तो है वो या तो है ये जो आया सेवा करा वो कपट है कपट सेवा भी होता है तो आ नहीं तो संत महात्मा जो है तत्व तो तो नहीं है दोनों में एक होगा एक उदाहरण हम दे दे बहुत अच्छा लगे बोले गौड़ियम मिशन में गौड़ी मठ है मिशन में बहुत दिन पहले का गवाद पौपात का समय एक मारवाड़ी व्यक्ति रोज आते थे भेंट चढ़ाते दंडवत करते और ठाकुर जी के सामने आकर दंडवत करके ये बताते हम पापिष्ट है पापो हम पापस्कर्मा पापस् पाप संभव त्राही मन पुण्ड रिकाक्ष सर्व पाप हरोहरी ऐसा बोल के रोज दंडवर्थ करते और एक महात्मा ने समझ गया वो कपट है वो अंतर में नहीं बोल रहा है तो एक दिन उसको परीक्षा करने के लिए बोला ओ पापी जी ओ पापी जी वो पीछा मुड़ के देखा हमको पापी बोल बहुत गुस्सा हो गया आपको तमीज नहीं है हमको पापी बोल के आपको बुला दे पापी बोल के तो महात्मा को बड़ा फटकार दिया गाली दिया महात्मा ने हाथ को बोले महाराज हमारा क्या कसूर है कसूर नहीं है हमको पापी हम पापी बा, बा, है क्या आप ही तो खोद ठाकुर जी के सामने बताते हो अपना परिचय तो आप ही बताते हो रोज आप तो खोद बताते हो ठाकुर जी के सामने दंडवत करके बोलते पाप हो, पाप हो, हम पापस करमाना पापस पाप, पाप संभव पाप ही मन पुणरिकाक्ष सर्व पाप हो हर हरी आप ठाकुर जी के सामने रोज झूठा बताते हो तब उसका दिमाग नीचा हुआ और एक कपट व्यक्ति आते थे रोज बोलते थे महाराज रणवत है आपका आप कितना ऊंचा हो हम तो कभी गिरा हुआ इंसान कभी नहीं चल पाया हम तो आप कैसा तैगी हो कितना बड़ा तैगी है आप हम तो कुछ नहीं कर पाएगा संसार में फंसा हुआ है तो साधु जी तो साहू जी बोला तो तैगी हम है कि आप है हमको तो लगता तैगी आप है अरे महाराज ऐसा मत बोलो हम तैगी है हम तो भोगी है संसार में फंसा हुआ है।, है तो महात्मा फिर से बोला हमको तो लगता आप ही तैगी है वो कानों में आंगोली दिया बोला हम व्याख्या कर देते है सोनू कैसे आप तयगी आप ही तैगी हो अरे हमने तो मामूली हमने जो तय किया कुछ भी तय नहीं किया थोड़ा बहुत आपने जो है सारा तमाम अनंत ब्रह्मांडों का जो मूल संपत्ति है कृष्ण उसको ही छोड़ के रख दिया तो तैगी कौन है आप तो ठाकुर जी की ही छोड़ दिया तो तैगी तो आप है मैं तो तैगी नहीं हूं हम लोग तैगी क्या है छोटा मोटा विषय जो तैग किया तो चुप हो गया ऐसा कपट भाव लेके बहुत आदमी मेरा पास भी आता है हम चुप होकर रहते हैं हम मजा देखते हैं हम जानते हैं जो कपट है वो नहीं चाहिए किपा अगर चाहिए तो किपा जरूर मिले किपा तो चाहिए नहीं कपट है तो ऐसा जब पूजा करके जब वंदना करके व्यासासन में शुत जी को बैठा कर इतना प्रश्न किया अपनी बात परिवेश सेवा वास्तव सेवा करोगे तो इसी जिंदगी में तुम्हारा दिव्य ज्ञान आ जाएगा संत महात्मा के हृदय में जो हैं जो ज्ञान है हैं? प्रणिपत विधि परिपद पर सेवाया उपदीक्ष मतलब तत्व ज्ञानी न तत्व ज्ञानी जो है आपको ज्ञान देंगे ज्ञानी न स्तत्वदर्शी न उपदीक्षं ते ज्ञानम ज्ञानी न स्तत्वदर्शी न तत्वदर्शी जो ज्ञानी व्यक्ति है तुम्हारा हृदय में तत्व को प्रकट कर दें है इसका बारे में उस दिन बताया था ए, क्या किसका बारे में वो जो जाबाल का बारे में सत्यकाम सत्यकाम को चार पाद जो ब्रह्म का बता दिया था वायु देवता के रूप में आया था वायु देवता आया उग्नि देवता प्राण देवता ऐसा ऐसा करके सब आके जल देवता सब बता दिया लेकिन बताने का बावजूद जब गुरुजी के सामने आए इतना साल बाद तो गुरुजी देख के पता चला गया कब इसको इसको ब्रह्म हो गया गुरुजी बोले कैसा है और दंडवध किए उसके बाद दंडवध करने का बाद गुरुजी बोले ब्रह्म को प्राप्त किया गुरुजी हम तो ब्रह्म का प्राप्त किया वायु देवता अग्निदेवोता प्राण देवोता सब बोल के गया लेकिन हम फिर से दोबारा आप से ब्रह्मज्ञान को सुनना चाहते तो क्या करे सुन के नहीं हम सुने हैं आचार्य का से जिसका आचरण है आचार्य मतलब रक्त मिंश का एक मानुस है ये हमारा गुरुजी जी है नहीं आचार्य जिसका पोजिशन है आचार्यों का आचार्यों का जवान से सुनना चाहिए गुरुजी गुरु, गुरु वैष्णव सिखा गुरु दीखा गुरु का तत्व तो जो है एक ही है अगर तुम शिक्षा गुरु को तत्व तो तो दीखा गुरु का अंदर देख सकते हो एक ही है तो तो अच्छा है अलग से देखा तो मुश्किल है इसका व्याख्या बहुत सुंदर है तो गुरु जी से फिर से द्वारा वो ज्ञान को फिर द्वारा सुना सुनने के बाद ज्ञान सिद्ध हुआ तो ज्ञानी नत्व तत्वदर्शी न तो जीवस्व तत्व जिज्ञासा जीव का तत्व जिज्ञासा ना आवे जिंदगी में वो जिंदगी बेकार है तत्व जिज्ञासा जब तक ना आए तब तक उसका जिंदगी फजूल है बेकार है इसीलिए वेदांत में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सोनातन गुस्से आमी कहने मोरे इत्यादि और यहां जो बताया भागवत में जीवस्व तत्व जिज्ञासा ये आए ये आएगा और यह प्रश्न किया तो श्रीतोदेव गोस्वामी अभी जवाब शुरू कर दिया अब ये श्लोक तक हम व्याख्या करेंगे अधिवेशन में में हम व्याख्या करेंगे खूब जल्दी जल्दी आना और देव गोस्वामी कह रहे यम रव यन मन पेतम अपेत कृत्यम दई पायन विरह का स्वं तनमतया तरवभिनेदु स्वर्वूतहृदय मुनिमास्मेंखिलुतिसारेक दीपमुतिथिशंध संसारी कूनायो पुराण गुहम यांग व्यासोनोपयामी गुरु मुनी नारायण नमस्कृत नों नम देवी सरस्वती व्यास ततूजो मुदीर वाच कल्पतिर्वशि कृपा सिन्ध व्यवच कति पाव भवश्य